पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र उनतीस शील तथा समाधि का फल है प्रज्ञा का उदय भवचक्र के मूल में अविद्या विद्यमान है जब तक प्रज्ञा का उदय नहीं होता तब तक अविद्या का नाश नहीं हो सकता साधक का प्रधान लक्ष्य उसी प्रज्ञा की उपलब्धि में होता है प्रज्ञा तीन प्रकार की होती है पहला श्रुतमयी आप्त प्रमाणों से उत्पन्न निश्चय दूसरा चिंतामयी युक्ति से उत्पन्न निश्चय तथा तीसरा भावनामयी समाधिजन्य निश्चय श्रुत चिंता प्रज्ञा से संपन्न शीलवान पुरुष भावना का अधिकारी होता है प्रज्ञावान व्यक्ति नाना प्रकार की रिद्धियाँ ही नहीं पाता प्रत्युत प्राणियों के जन्म का ज्ञान परिचित ज्ञान दिव्य स्रोत दिव्य चक्षु तथा दुखक्षय ज्ञान से संपन्न हो जाता है उसका चित्त कामाश्रव भोग की इच्छा भवाश्रव जन्मने की इच्छा तथा अविद्याश्रव अज्ञानमल से सदा के लिए विमुक्त हो जाता है साधक निर्वाण प्राप्त कर अरहत की महनी उच्च पदवी को पा लेता है धम्म पद ने बुद्ध शासन के रहस्य को तीन शब्दों में समझाया है पहला सब पापों का न करना दूसरा पुण्य का संचय तथा तीसरा अपने चित्त की परिशुद्धि सब पापस्करणम कुशलत उपसंपदा सचित्तपर्योदपनम एतम बुद्धान आसनम ध्रमपद उपसंपदा, स्वचित्त स्वचित्तपर्यदापनम एतद् बुद्धा नाम शासनम जैन धर्म जैन धर्म में पांचों यमों को पांच महाव्रत का नाम दिया गया है और उनको उस धर्म का आधारशिला माना गया है उनकी जानकारी पाठकों के लिए विशेष लाभदायक होगी अतः उनको उनकी प्राकृत भाषा में अर्थ सहित नीचे लिखा जाता है अहिंसा अहिंसा सुत्तम तंथिम पढ़मंठाणम महवीरेन्दीयम अहिंसान्यूणा दिठ्ठा शूषु संयम आवंती जवती लोए पाणा तथा अदुवा थावरा तेजाड़ बरा न जाम जाम्मा नणे नो विघाए शिवाये पाड़े अदुवन्ने जाडाई वाड़ु जायरम बद्रूयि अपण एही भूये तसना थावरे च नोते भेदंड मड़सा वैसा कायसा चेह सभ्य जीवा विवीक्षती जीव न मृज्यु तम्हा बहम पाड़ी वहमघोर निर्गंथा भजयंत अजत्थम सवो सीस पाड़े पियाये नरे पाणी पड़ोपाड़े भयवैराय उच्च सवाहि अड़ुद्युत्तिम सब्बे अकंत दुखा अवो सफेद हिंसया एव खु सारम जमन हिंस्य किंचन अहिंसा संयम चेहतिया ऊ नरे पावावु महिम एजा निबा हिशयसुयायी दुहायी मत्ता वेराध मह्धयाली सम्य भूयेशु युमितेशु वा वाजगे पाणा इवाय विरई जीवाये दुष्कर्म भगवान महावीर ने अठारह धर्म स्थानों में सबसे पहला स्थान अहिंसा का बतलाया है सब जीवों के साथ संयम से व्यवहार रखना अहिंसा है वह सब सुखों की देने वाली मानी गई है संसार में जितने भी त्रस और स्थावर प्राणी हैं, उन सबको जान और अनजान में न स्वयं मारना चाहिए और न दूसरों से मरवाना चाहिए जो मनुष्य प्राणियों की स्वयं हिंसा करता है दूसरों से हिंसा करवाता है और हिंसा करने वाले का अनुमोदन करता है वह संसार में अपने लिए वैर को बढ़ाता है संसार में रहने वाले त्रस और स्थावर जीवों पर मन से वचन से और शरीर से किसी भी तरह दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए सभी जीव जीना चाहते हैं मरना कोई नहीं चाहता इसीलिए निर्गंथ जैन मुनि घोर आड़ीवध का सर्वथा परित्याग करते हैं भय और वैर निवृत्त साधक को जीवन के प्रति मोह ममता रखने वाले सब प्राणियों को सर्वत्र अपनी ही आत्मा के समान जानकर उनकी कभी भी हिंसा न करनी चाहिए बुद्धिमान मनुष्य छह जीव निकायों का सब प्रकार की युक्तियों से सम्यक ज्ञान प्राप्त करे और सभी जीव दुख से घबराते हैं ऐसा जानकर उन्हें दुख न पहुंचावे। ज्ञानी होने का सार ही यह है कि वह किसी भी प्राणी की हिंसा न करे इतना ही अहिंसा के सिद्धांत का ज्ञान यथेष्ट है यही अहिंसा का विज्ञान है सम्यक बोध को जिसने प्राप्त कर लिया वह बुद्धिमान मनुष्य हिंसा से उत्पन्न होने वाले वैरवर्धक एवं महाभयंकर दुखों को जानकर अपने को पाप कर्मों से बचाए संसार में प्रत्येक प्राणी के प्रति फिर वह शत्रु हो या मित्र समभाव रखना तथा जीवन पर्यंत छोटी मोटी सभी प्रकार की हिंसा का त्याग करना वास्तव में बहुत दुष्कर् है